संक्षिप्त महाभारत आश्रम वासिक पर्व कुंते आदि स्त्रियों का तथा भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र और गांधारी के अनुकूल बर्ताव नारायण नमस्कृत नरम दीव नरोतम देवी सरस्वती व्यासम तथो जय मुदी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण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 अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धित्राष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव करते थे राजा अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराश गए थे। उनका ऐश्वर्य छिन गया था ऐसी अवस्था में वे और यशस्विनी गांधारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे तथा मेरे प्रतामो ने कितने समय तक राज्य का उपभोग किया था ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए वैशंपाय ने कहा राजन महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा को ही आगे का पालन करने लगे विदुर संजय तथा युसु ये लोग सदा धित्राष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे उन्होंने पंद्रह वर्षो तक राजा धित्राष्ट्र की आज्ञा के ही अनुसार सब काम किए वीर पांडव प्रतिदिन राजा धित्राष्ट्र के पास जा उनके चरणों में प्रणाम करते और कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे भी धित्राष्ट्री पांडवों का मस्तक सूँघकर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते तब वे आकर और सब काम देखा करते थे कुंती भी सदा गांधारी की सेवा में लगी रहती थी द्रौपदी सुभद्रा और पांडवों की अन्य स्त्रिया कुंती और गांधारी दोनों की समान भाव से सेवा किया करती थी। राजा राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा के के में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ और अनेकों प्रकार के भक्ष भोज्य धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे इसी प्रकार कुंती देवी अपने सास की घाती गांधारी की परिचर्या करती थी महान धनुपाचार्य उस समय राजा धृतराष्ट्र के ही पास रहते थे भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि देवर्षि और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे धृतराष्ट्र के आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे उनके अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामंतों अर्थात सीमाओं के राजाओं से सिद्ध हो जाया करते थे वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्य को भी प्राणदान देकर छोड़ देते थे किन्तु राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की भांति ही रसोई के काम में निपुण अरालिक अरा नामक शस्त्र से काटकर बनाए जाने का कारण साग भाजी आदि को अरालू कहते हैं उसको सुंदर रीति से तैयार करने वाले रसोइये अरालिक कहलाते हैं सूपकार दाल आदि बनाने वाले सामान्यतः सभी रसोइयों को सूपकार कहते हैं और राग खांडविक पीपल सोठ और शक्कर मिलाकर मूंग का रसा तैयार करने वाले रसोइये राग खांडविक कहलाते हैं मौजूद रहते थे पांडव उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के हार भेंट करते थे पीने के लिए मीठे मीठे और खाने के लिए भात भात के भोजन देते थे भिन्न भिन्न देशों से जो जो राजा वहां एकत्रित होते थे वे सब पहले के ही भारतीय राजा धित्राष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे कुंती द्रौपदी सुभद्रा नाग कन्या देवी चित्रांगदा धृष्ट की बहन तथा जरा की पुत्री ये सब तो दूसरी बहुत सी स्त्रियां गांधारी की सेवा में दासी की भांति लगी रहती थीं। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे कि का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है। तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव न करना जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो धर्मराज के ये अर्थयुक्त वचन सुनकर भीम को छोड़ अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे भीमसेन के हृदय से कभी भी यह बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वह धित्राष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित होकर अंबिकानंदन राजा धिताष्ट्र पूर्व ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे वे ब्राह्मणों को देने योग्य श्रेष्ठ वस्तुओं का दान करते और कुंती नंदन युधिष्ठिर उनके सब कार्यों में सहयोग देते थे में क्रूरता का नाम भी नहीं था। वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे कि राजा मेरे और आप लोगों की माननी है जो इनके आज्ञा में रहेगा वह मेरा श्रीद है और जो इनके विपरीत आचरण करेगा वह मेरे दंड का भागी होगा पिता पितामह आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों और हितैषियों के श्राद्ध कर्म में महामाना राजा जितना धन खर्च करना चाहते थे और भीम अर्जुन तथा नकुल सहदेव उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कामों में उनका साथ देते थे उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा धित्राष्ट्र हमारी ओर से कोई शोक का कारण पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दें, अपने पुत्रों की जीविता में उन्हें उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे, वे अब भी उन्हें मिलते रहे। इस बात का पांडवों ने पूरा प्रबंध किया था इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर युधिठिर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के, के अधीन रहते थे धृतराष्ट्र भी उन्हें परम विनित अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में संलग्न देखकर पिता के ही भांति उनसे स्नेह रखते थे गांधारी देवी ने भी अपने पुत्रों के निमित्त नाना प्रकार के श्राद्ध कर्मों के अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गई धर्मांु इस प्रकार अपने भाइयों सहित राजा धृतराष्ट्र के आदर्श सत्कार में लगे रहे ने पांडुनंदन युधिष्ठिर देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद्वर्ताव देखकर उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे तथा राजा सुबल की पुत्री गांधारी देवी भी उन पर अपने सगे पुत्रों जैसा स्नेह करती थी राजा धित्राष्ट्र अपना तपस्विनी गांधारी देवी छोटी बड़ा जो भी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कहती उनके आज्ञा को करके, जो बसारा कार्य पूर्ण करते थे इससे धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मंदबुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद करके पसाया करते थे प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान संध्या एवं गायत्री जब से निवृत्त होकर वे पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद दिया करते थे ब्राह्मणों से स्वस्थ कराकर अग्नि में हवन करने के पश्चात सदा यह कामना करते थे कि पांडव के पुत्र दीर्घ जीवी हो राजा धिताष्ट्र के को तो पांडवों के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी उन्हें कभी अपने पुत्रों से भी नहीं प्राप्त हुई थी युधिष्ठिर अपने सद के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र सभी के प्रिय हो गए थे धिताष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी उसको भुलाकर वे उनकी सेवा में संलग्न रहते थे युधिष्ठिर के वह से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अनुचित कार्यों की चर्चा नहीं करता था राजा धृतराष्ट्र गांधारी और विदुरजे शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे किंतु तो भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिर की आज्ञा के, के अनुसार ही चलते थे तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना हो जाया करती थी राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के अनुकूल बर्ताव करते देख वे स्वयं भी ऊपर से उनके अनुकूल ही चलते थे तथापि उनका हृदय धृतराष्ट्र विमुख ही रहता था